भाइयों और बहनों मुझे आशा तो नहीं थी कि आज भी मैं बोल सकूंगा लेकिन ये सुनकर आप खुश होंगे कि कल जो तो मेरी आवाज में शक्ति थी उससे आज आज मैं ज्यादा महसूस करता हूँ इसका मतलब तो यही किया जाए कि ईश्वर की बड़ी कृपा है तो रोज मुझ में जब मैंने फाका किया है इतनी शक्ति नहीं रहती है लेकिन आठ तो रहती है मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि अगर आप लोग सब आत्म शुद्धि का यज्ञ करते ही रहेंगे तो हो सकता है कि मेरी शक्ति बोलने की भी आखिर तक रहे इतना समझ लो मैंने कह तो दिया है कि मुझको किसी प्रकार की जल्दी नहीं है जल्दी करने से हमारा काम पक नहीं सकता है मैं परम शांति में हूँ मैं चाहता ही नहीं हूँ कि कोई अधूरा काम करे और पीछे मुझको सुना दे कि हाँ अभी जो ठीक हो गया है सारा के सारा जब ठीक यहाँ होगा तो सारे हिंदुस्तान में होना चाहिए तो इसी कारण मैं समझता हूँ कि जब इर्द गिर्द में सब जगह पर सारे हिंदुस्तान में सारे पाकिस्तान में शांति नहीं हुई है तो उसको जन्दा देने में दिलचस्पी नहीं है ये इस यज्ञ का मानी है